भगवत कृपा और पुरुषार्थ छः सौ यह नहीं कि भगवान हमें भोजन देते हैं इसलिए वे दयामय हैं। पिता अपनी संतान को भोजन तो देगा ही वास्तव में इसलिए दयामय हैं कि वे हमें कुपथ में जाने से बचाते हैं मोह या प्रलोभन से हमारी रक्षा करते हैं 673 प्रश्न किस प्रकार के कर्म से हम ईश्वर को पा सकते हैं उत्तर मनुष्य उन्हें अमुक कर्म से पा सकता है अमुक से नहीं ऐसी बात नहीं उनकी प्राप्ति होना उन्हीं की कृपा पर निर्भर है पर उनकी कृपा के लिए व्याकुल होकर कुछ कर्म करते रहना चाहिए उनकी कृपा से सुयोग मिल जाता है अनुकूलता हो जाती है कभी ऐसा हो जाता है कि भाई ने संसार का कुल भार ले लिया तुम निश्चिंत हो गए स्त्री विद्या शक्ति धार्मिक निकली उसकी ओर से कोई बाधा नहीं रही या विवाह ही नहीं हुआ इस तरह से संसार में फंसना ही ना पड़ा इस प्रकार सुयोग के मिलने पर काम बन जाता है छह दिया सलाई की एक लकड़ी के जलते ही हजारों साल का अंधकार भी उसी क्षण दूर हो जाता है वैसे ही एक बार ईश्वर की कृपा दृष्टि के पड़ते ही जीव के जन्म जन्मांतर के पाप पुंज तत्काल दूर हो जाते हैं छ सौ पचहत्तर कुछ मछलियों में बहुत अधिक घाटे होते हैं और कुछ में एक ही घाटा होता है पर मछली खाने वाला खाते समय सभी काटों को निकाल फेंकता है इसी तरह कुछ लोगों में अत्यधिक पाप होते हैं तो कुछ में एक आधे ही परंतु ईश्वर की कृपा होने पर सभी के पाप दूर हो जाते हैं छ मलय पवन के लग, लगने से जिन पेड़ों में कुछ सार है वे सब चंदन बन जाते हैं परंतु बांस, केला आदि सार रहित वृक्षों पर कुछ असर नहीं होता इसी तरह भगवत कृपा पाकर जिनमें कुछ सार है वे तो तत्काल सद्भाव से परिपूर्ण हो जाते हैं किंतु सारहीन विषयाशक्त मनुष्य का सहज में कुछ नहीं होता छः एक भक्त बहुत जप किया करता था श्री रामकृष्ण ने उससे कहा तुम एक ही जगह क्यों अड़े हो आगे बढ़ो ईश्वर भक्त ने कहा यह तो उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता तब श्री रामकृष्ण देव बोले उनका कृपा रूपी पवन तो दिन रात बह ही रहा है भव सागर पार करना हो तो अपनी नाव का पालतान दो 678 भगवत कृपा का पवन सदा बह रहा है आलसी लोग उसका सदुपयोग नहीं करते परंतु जो उद्यमशील होते हैं वे अपनी नौका का पाल फहरा देकर आसानी से पार हो जाते हैं छ प्रश्न क्या एकाएक कुछ नहीं होता उत्तर साधारणतः किसी भी विषय में सिद्ध होना हो तो उसके लिए पहले काफ़ी साधना करनी पड़ती है कोई एक ही दिन में द्वारिका मित्र की तरह हाई कोर्ट का जज नहीं बन जाता बहुत बड़ी मेहनत करने के बाद ही द्वारिका मित्र की तरह जज बना जा सकता है नहीं तो बिना वेतन के वकील ही बने रहना पड़ता है वैसे यदाकदा ईश्वर की कृपा से एका एक भी सिद्धि मिल जाती है जैसे मूर्ख शिरोमणि होकर भी कालीदास देवी सरस्वती की कृपा से एकदम महाकवि बन गए 680 एक गृहस्थ भक्त महाराज हमने सुना है कि आप ईश्वर दर्शन करते हैं तो हमें भी करा दीजिए उनके दर्शन कैसे हो श्री राम कहें सब कुछ ईश्वर की इच्छा के अधीन है परंतु कर्म चाहिए तब ईश्वर के दर्शन होते हैं केवल ईश्वर हैं कहकर बैठे रहने से कुछ न होगा तालाब में बहुत मछलियां हैं परंतु मछलियाँ हैं कहकर केवल बैठे रहने से क्या कहीं मछली पकड़ी जा सकती है बंसी डोल ले आओ पानी में चारा डालो धीरे धीरे गहरे पानी में से मछलियाँ निकलकर चारे के पास आएंगी तब तो तुम उन्हें पकड़ सकोगे यह भी खूब है ईश्वर से मिला दो और च, आप चुपचाप बैठे रहेंगे दही जमा कर उसे मत कर, मक्खन निकाल कर, उनके मुँह तक पहुंचाया जाए मछली पकड़कर हाथ में रख दी जाए अच्छी बला है छः सौ बीस समुद्र में जहाज के मस्तूल पर बैठा हुआ पक्षी उगता कर नई जगह जाने के लिए एक एक करके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी ओर उड़ जाता है पर पानी के सिवाय कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता थक कर निरुपाय होकर वह फिर मस्तूल पर ही आ बैठता है इसी प्रकार साधक भी अनुभव सिद्ध हितैषी गुरु के द्वारा निर्देशित साधना विधि का नित्य पालन करते करते उगता जाता है तथा हताश हो गुरु के प्रति विश्वास खोकर निजी प्रयत्न के द्वारा भगवत प्राप्ति करने के लिए मनमाने साधन मार्गों में भटकने लगता है पर उसका सब परिश्रम विफल ही होता है अंत में उसे हार कर उसी गुरु के शरण में लौट आना पड़ता है छः जब तक हवा न बहती हो तभी तक लोग गर्मी दूर करने के लिए पंखा झलते हैं एक बार हवा बहने लगे कि पंखा नीचे रख देते हैं साधना में भी जब तक ईश्वरीय सहायता न मिले तब तक साधक को स्वयं मेहनत करनी पड़ती है ईश्वर की कृपा हो जाने पर फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती छः हवा बहने लगे तो पंखे की जरूरत नहीं रह जाती ईश्वर की कृपा हो जाए तो साधन भजन की आवश्यकता नहीं रहती छः जीवन पर भगवान गुरु तथा भक्तजनों की दया होने के बावजूद यदि स्वयं के मन की दया ना हो तो उसका विनाश ही होता है अर्थात इन तीनों की कृपा के होते हुए भी यदि मनुष्य के मन में मुक्ति की स्पृहा न हो व्याकुलता न हो तो सदुपदेश साधु संग आदि सब विफल ही होते हैं छः कितनी भी चेष्टा करो भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होता उनकी कृपा के बिना उनके दर्शन नहीं मिलते परंतु उनकी कृपा भी सहज में नहीं होती उसके लिए अहंकार का संपूर्ण त्याग कर देना पड़ता है मैं करता हूँ इस बोझ के रहते उनके दर्शन नहीं हो सकते भंडार घर में अगर कोई हो और उस समय घर के मालिक से अगर कोई कहे कि आप भंडार से अमुक चीज़ निकाल दीजिए तो मालिक यही कहता है कि वहाँ तो एक आदमी है न फिर मेरे जाने की क्या जरूरत जो खुद ही करता बना बैठा है उसके हृदय में भगवान आसानी से नहीं आते छः सौ उनकी कृपा से ही उनके दर्शन होते हैं वे ज्ञान सूर्य हैं उनकी एक ही किरण से संसार में यह ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है उसी की सहायता से हम एक दूसरे को पहचानते हैं और संसार में तरह तरह की विद्याएं सीखते हैं यदि वे एक बार अपना प्रकाश अपने चेहरे पर डालें, तो हमें उनके दर्शन हो सकते हैं